श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद चौरानवे मातृभाव से साधना ईश्वर कोटि का विश्वास स्वयं सिद्ध आज नवमी पूजा है 29 सितंबर अठारह अभी सवेरा हुआ ही है काली की मंगल आरती हो गई है नौबत खाने से रोशन चौकी में प्रभाती मधुर रागनी बज रही है ब्राह्मण देवहाथ में फूलदानी लेकर पूजार्थ फूल तोड़ने आ रहे हैं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 प्रहलाद क लिखते हुए ही फूट फूट कर रोने लगे थे उन्हें कृष्ण की याद आ गई थी जीव का स्वभाव है कि उसकी बुद्धि संशयात्मक होती है वे कहते हैं हाँ यह सच तो है परंतु हाजरा किसी तरह भी विश्वास नहीं करना चाहता कि ब्रह्म और शक्ति शक्ति और शक्तिमान दोनों अभेद हैं जब वे निष्क्रिय हैं तब उन्हें हम ब्रह्म कहते हैं और जब सृष्ट स्थिति और प्रलय करते हैं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 परंतु लोगों ने कहा या कुछ नहीं है श्री रामकृष्ण भावना से सीते के महेंद्र को बुला देना उसके कहने से मेरा मन अच्छा हो जाएगा भवना साहस्य आप दवा पर बड़ा विश्वास करते हैं हम लोग उतना नहीं करते श्री रामकृष्ण दवाएँ भी उन्हीं की हैं एक रूप से वे ही चिकित्सक हैं गंगा प्रसाद ने बतलाया आप रात को पानी न पिया कीजिए मैं उसकी बात को वेद वाक्य की तरह पकड़े हुए हूँ मैं मानता हूँ वह साक्षात धनवंतरी है हाजरा आकर बैठे दो एक बातें इधर उधर की करके श्री रामकृष्ण ने कहा देखो कल राम के यहाँ उतने आदमी बैठे हुए थे विजय केदार आदि फिर भी नरेंद्र को देखकर मुझे इतना उद्दीपन क्यों हुआ केदार मैंने देखा कारणानंद के घर का है श्री राम कृष्ण के दिन कलकत्ता गए हुए थे देवी प्रतिमा के दर्शनों के लिए अधर के यहाँ प्रतिमा दर्शन करने के लिए जाने से पहले राम के यहाँ गए थे वहाँ बहुत से भक्त आए थे नरेंद्र को देखकर कर श्री रामकृष्ण समाधिस्थ हो गए थे नरेंद्र के घुटने पर उन्होंने अपना पैर रख दिया था और खड़े हुए समाधिमग्न हो गए थे देखते ही देखते नरेंद्र भी आ गए उन्हें देखकर श्री राम कृष्ण के आनंद की सीमा नहीं रही श्री राम कृष्ण को प्रणाम करने के पश्चात भवनाथ आदि के साथ उसी कमरे में नरेंद्र बातचीत करने लगे पास मास्टर है कमरे में लंबी चटाई बिछी हुई है नरेंद्र बातचीत करते हुए पेट के बल चटाई पर लेट गए उन्हें देखते ही देखते श्री कृष्ण समाधिस्थ हो गए वे नरेंद्र की पीठ पर जा बैठे नहीं समाधि में डूब गए भवनात गा रहे हैं भाव माँ आनंदमय होकर मुझे निरानंद न करना तेरे कमल चरणों को छोड़ मेरा मन और कुछ नहीं चाहता जब मुझे दोष दृष्टि दोष दुष्ट बतलाता है परंतु मेरी समझ में नहीं आता कि मेरा दोष क्या है तू मुझे बतला दे माँ मेरी तो यह इच्छा थी कि भवानी का नाम लेकर मैं भवसागर से पार हो जाऊँ मैं स्वप्न में भी नहीं जानता था कि अछोर समुद्र में मुझे इस तरह डूबना होगा दिन रात मैं दुर्गा नाम की रट लगाए रहता हूँ फिर भी मेरी दुख राशि दूर नहीं होती है हर सुंदरी अब की बार अगर मैं मरा तो तेरा दुर्गा नाम और कोई ना लेगा श्री राम कृष्ण की समाधि छूटी उन्होंने दो गाने गाए एक का भाव यह है श्री दुर्गा नाम का जप करो अरे मन माँ दुखी दास पर दया करो तो तुम्हारा गुण भी मेरी समझ में आए माँ तुम संध्या हो तुम दीपक हो तुम ही यामली हो कभी तो तुम पुरुष होती हो और कभी स्त्री माँ राम रूप में तो तुम धनुर्धारण करती हो और कृष्ण रूप में तुम वंशी हाथ में लेती हो माँ मुक्त कुंतला होकर तुमने शिव को मुक्त कर लिया था तुम्ही दस महाविद्याएँ हो और तुम्ही दस अवतार अब की बार किसी तरह माँ मुझे पार करो माँ जब आप पुष्पों और विलवदलों से यशोदा ने तुम्हारी पूजा की थी तुमने कृष्ण को उनकी गोद में डालकर उनकी मनोकामना पूरी की माँ जहाँ तहाँ पड़ा रहा करता हूँ कभी तो जंगल में ही पड़ा रहता हूँ परंतु मेरा मन तेरे श्री चरणों में ही लगा रहता है माँ मैं जहाँ तहाँ दुर्भाग्य के फेर में पड़ा अपने भाग्य पर रोया करता हूँ खैर मुझे इसका भी दुख नहीं प्रार्थना है कि अंत समय में जिहा तेरे नाम का उच्चारण करे अगर तू मुझे किसी दूसरी जगह चले जाने के लिए कहे तो मां इतना तो बतला मैं किसके पास जाऊं मां दूसरी जगह यह सुधा मधुर तेरा नाम मुझे कहाँ मिल सकता है तू चाहे कितना ही छोड़ छोड़ क्यों न करे परंतु मैं तुझे न छोड़ूँगा मैं नौपुर बनकर तेरे श्री चरणों में बसता रहूँगा माँ तब तो शिव के निकट बैठेगी तब तेरे चरणों में मैं जय शिव जय शिव कहकर बसता रहूँगा हाजरा उत्तरपुर वाले बरामदे में हरि नाम की माला हाथ में लिए हुए जप कर रहे हैं श्री राम कृष्ण सामने आकर बैठे और हाजरा की माला लेकर जप करने लगे साथ में मास्टर और भवनाथ हैं दिन के दस बजे का समय होगा श्री राम हाजरा थे देखो मुझसे जप नहीं होता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 अतिथिशाला की ओर जा रहे हैं सब लोग माता का प्रसाद पाएंगे अतिथिशाला में काली मंदिर के कर्मचारी जहां बैठकर प्रसाद पाते हैं वहीं भक्तों के लिए भी प्रसाद पाने का बंदोबस्त हो रहा है श्री रामकृष्ण ने कहा सब लोग वहीं जाकर प्रसाद पाओ क्यों नरेंद्र से नहीं तू यहां भोजन कर अच्छा नरेंद्र तथा मेरे लिए यहीं प्रसाद की व्यवस्था हो प्रसाद पाने के बाद श्री रामकृष्ण ने थोड़ी देर विश्राम किया भक्त मंडली बरामदेव में बातचीत करने लगी श्री रामकृष्ण भी वहीं आकर बैठे दो बजे का समय होगा एकाएक भवनाथ दक्षिण पूर्व वाले बरामदेव से ब्रह्मचारी के वेश में आकर उपस्थित हुए भगवा धारण किए हाथ में कमंडलू लिए हुए हंस रहे हैं श्री राम कृष्ण और भक्त सब हंस रहे हैं श्री राम कृष्ण साहस्य उसके मन का भाव भी यही है इसीलिए तो यह वेश धारण किया नरेंद्र वह ब्रह्मचारी बना तो मैं अब वामाचारी बनूँ सब हंसते हैं हाजरा उसमें पंचमाकार चक्र यह सब करना पड़ता है श्री राम कृष्ण की बात से चुप हो रहे हैं इस बात पर उन्होंने कोई मत प्रकट नहीं किया बस हंस बात उड़ा दी एकाएक मत वाले होकर नृत्य करने लगे गा रहे हैं माँ अब मैं किसी दूसरे लालच में नहीं पढ़ सकता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 कभी यह भी सोचता हूं कि वही मैं है और मैं ही वह हूं भक्त मंडली स्तब्ध हो सुन रही है पूर्वक लोगों से मतांतर होने पर मन न जाने कैसा करने लगता है इससे यह या याद आता है कि सबको मैं प्यार न कर सका श्री रामकृष्ण पहले एक बार बातचीत करने की उनसे प्रीतिपूर्वक बर्ताव करने की चेष्टा करना चेष्टा करने पर भी अगर न हो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 उनके लिए भी एक गाने में है विजाती लोगों को देखकर कर प्रफु भाव भावसिमरण करते हैं शिवास के यहाँ से उनकी सास को बाल पकड़कर निकाल दिया था भवनाथ परंतु किसी दूसरे ने निकाला था श्री राम के, बिना उनकी सम्मति के क्या वह कभी ऐसा कर सकता था किया क्या जाए अगर दूसरे का मन न मिला तो क्या रात दिन बैठे हुए इसी की चिंता की जाए जो मन उन्हें देना चाहिए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 तुम अब कोई वरदान मांगो साधक ने कहा भगवान अगर वरदान दीजिएगा तो यह वर दीजिए मैं सोने के थाली में अपने पोते के साथ भोजन करूं। इस तरह एक वर में बहुत से वर मिल गए धन हुआ लड़का हुआ और पोता हुआ सब हंसे भक्तगण कमरे में बैठे हैं हाजरा बरामदे में ही बैठे हैं श्री राम कृष्ण जानते हो हाजरा क्या चाहता है कुछ रुपया चाहता है घर में ऋण है इसलिए जब और ध्यान करता है कहता है ईश्वर रुपये देंगे एक भक्त क्या वे मनोरथ की पूर्ति नहीं कर सकते श्री राम कृष्ण यह उनकी इच्छा है परंतु प्रेमोन्माद के बिना हुए वे संपूर्ण भार नहीं लेते छोटे बच्चे को देखो ना हाथ पकड़कर भोजन करने के लिए बैठा देते हैं बूढ़ों को कौन देता है उनकी चिंता करके जब आदमी खुद अपना भार नहीं ले सकता तब ईश्वर उसका भार लेते हैं हाजरा खुद घर की खबर नहीं लेता हाजरा के लड़के ने रामलाल से कहा है बाबा से आने के लिए कहना हम लोग उनसे कुछ मांगेंगे नहीं उसकी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू भराए हाजरा की मां ने रामलाल से कहा है प्रताप हाजरा से एक बार आने के लिए कहना और अपने चाचा श्री रामकृष्ण से मेरा नाम लेकर कहना जिससे वे उसे आने के लिए कहे मैंने हाजरा से कहा उसने कुछ ध्यान ही नहीं दिया माँ का स्थान कितना ऊंचा है चैतन्य देव ने कितना समझाया था तब माँ के पास से आ सके थे शची ने कहा था मैं केशव भारती को काट डालूंगी चैतन्य देव ने बहुत तरह से समझाया कहा माँ तुम्हारी आज्ञा जब तक न होगी तब तक मैं न जाऊंगा परंतु अगर मुझे संसार में रखोगी तो मेरा शरीर न रह जाएगा और माँ जब तुम मेरी याद करोगी तभी मैं तुमसे मिलूंगा, मैं पास ही रहा करूंगा, कभी कभी तुमसे मिल जाया करूंगा। तब सची ने आज्ञा दी माँ जब तक थी तब तक नारद तपस्या के लिए नहीं निकल सके माता की सेवा करते थे ना, माता के देह छूट जाने पर वे साधना के लिए निकले थे वृंदावन जाकर फिर वहाँ से मेरी लौटने की इच्छा ही नहीं हुई गंगा माँ के पास रहने का विचार हुआ तब ठीक हो गया कि इस ओर मेरा बिस्तरा गाया जाएगा उस ओर गंगा माँ का अब कलकत्ता ना जाऊँगा केवट का अन्न और कितने दिन खाऊँ तब हृदय ने कहा नहीं तुम कलकत्ता चलो एक और वह खींचता था एक और गंगा माँ मेरी तो रहने की इच्छा अधिक थी इसी समय माँ की याद आ गई बस सब ठाल बदल गया माँ बूढ़ी हो गई थी सोचा माँ की चिंता करने लगूँगा तो ईश्वर फिसवर का भाव सब उड़ जाएगा अतव माँ के पास ही चलकर रहना चाहिए वहीं जाकर ईश्वर चिंता करूँगा निश्चिंत होकर नरेंद्र थे, तुम जरा उससे कहो ना मुझसे उस दिन कहा था कि देश जाएगा जाकर तीन दिन रहेगा परंतु फिर ज्यों का त्यों हो गया भक्तों से आज घोष पाड़ा घोष पाड़ा की कैसी सब वाहियात बातें हुई गोविंद गोविंद गोविंद अब जरा ईश्वर का नाम लो उड़द की दाल के बाद पायस लड्डू हो जाए नरेंद्र गा रहे हैं निरंजन पुरातन पुरुष एक हैं अरे तो उन पर अपने चित चित्तता को लगा दे वे आदि सत्य हैं वे कारण माया के भी कारण हैं प्राण रूप से वे चराचर में व्याप्त हैं वे स्वतः प्रकाशित और ज्योतिर्मय हैं सबके आश्रय हैं जिसका उन पर विश्वास होता है वह उनके दर्शन करता है वे अतन्द्रिय भूमि में रहते हैं नित्य और चैतन्य स्वरूप हैं इत्यादि नरेंद्र एक गाना और गा रहे हैं श्री राम कृष्ण उठकर नाचने लगे उन्हें घेरकर भक्तगण भी नाच रहे हैं सब लोग एक साथ कीर्तन गाते हुए नाच रहे हैं श्री राम कृष्ण ने भी एक गाना गाया मास्टर ने भी गाया था श्री राम कृष्ण को इसकी बड़ी खुशी है गाना हो जाने पर श्री राम कृष्ण हंसते हुए मास्टर से कह रहे हैं अच्छा खोल बजाने वाला होता तो गाना और जमता ताकता धीन दाग दाग दाधिन ये सब बोल बजते कीर्तन होते होते शाम हो गई